काफी देर तक विक्रांत केस के बारे में अपना एनालिसिस करता रहा लेकिन जब उसके दिमाग ने भी थकान के मारे काम करना बंद कर दिया तब उसने भी ऑफिस की लाइट को ऑफ कर दिया और फिर ऑफिस के बगल में ही बने एक छोटे से रूम में जाकर वहां पर पड़ी एक छोटी सी बेंच पर लेटकर आराम करने लग गया चूंकि वो काफी थका हुआ था ऐसे में बेंच पर लेटते ही उसे नींद आ गई अभी विक्रांत को सोए हुए कुछ ही देर हुआ था कि अचानक से कमरे में ऐसे शोर आना शुरू हो गया इस शोर को सुनकर वो तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया उसने देखा कि ऑफिस की लाइट भी जल रही थी नींद से जागने के बाद भी अभी तक मानो विक्रांत नींद में ही था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस वक्त कौन शोर मचा रहा था उसने अपनी घड़ी पर नजर डाला इस वक्त सुबह के तीन बज रहे थे समय देखकर विक्रांत को तुरंत पता चल गया कि इस वक्त ऑफिस में कोई और नहीं सिर्फ नैना ही आ सकती है क्योंकि इतनी रात में काम करने का सुरूर सिर्फ नैना को ही चढ़ सकता है विक्रांत ने तुरंत ही अपने कपड़े पहने और फिर भागता में पहुंच गया। जैसे उसने खोला तो वहां सामने नैना उसे खड़ी मिली। उसने काले रंगों का में दरवाजे के खुलने का शोर पहुंचा, वो पीछे की तरफ देखने लग गई जब उसने देखा कि यहाँ सिर्फ विक्रांत ही है तब जाकर उसने राहत की सांस ली बेबी तुम यहां तुम आराम करने के लिए होटल क्यों नहीं चली गई काफी लेट हो गया ना जब विक्रांत ने नैना को देखा तो उसने तुरंत ही अपने पति होने का, तो को का को कोशिश कर दी मैं ठीक हूँ नैना ने कहा और फिर उसने अपने हाथ में लिए हुए हॉट वाटर का एक घूट उठाकर पी लिया इसके साथ ही उसने अपने ठंडे गालों को विक्रांत के गले से टच कराते हुए उसे गर्म करने की कोशिश में लग गई विक्रांत को नैना से ये उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी उसने नैना के गालों की ठंडक को सहते हुए उसे अपने गले से लगाए खड़ा रहा बल्कि विक्रांत ने नैना की जैकेट को निकालकर उसे अपने साथ लेकर साइड वाले रूम में चला गया वहां पहुंचकर उसने नैना के हाथों को रगड़ते हुए उसे गर्म करने की कोशिश की फिर जब नैना का शरीर थोड़ा गर्म हो गया तब उसने नैना से कहा अब थोड़ा आराम मिला ठंड तो नहीं लग रही ना ठीक है नैना ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया अच्छा तो ये बताओ केस का क्या हुआ कुछ प्रोग्रेस हुई क्या इस बार तुम मुझे हरा दोगी क्या विक्रांत ने सवाल किया अरे सब बकवास है यहाँ यहां सब सोते रहते हैं अगर इन लोगों ने शुरू से ही ढंग से काम किया होता तो फिर आज इतनी प्रॉब्लम ही ना होती लेकिन तब इनको सोने का कहा मिलता नैना गुस्से में आते हुए कहा पता है ये जो मुकेश है ना ये आदमी बोल रहा है कि सीसीटीवी कैमरा ने ठंड की वजह से काम करना बंद कर दिया था इसीलिए कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है बताओ आज तक सुना है कभी कि सीसीटीवी कैमरा ठंड की वजह से काम करना बंद कर देता है कमाल है यार नैनाना विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अभी उसकी भड़ास खत्म नहीं हुई थी उसने आगे बोलते हुए कहा पहली बात तो ये है की इन लोगों की ड्यूटी तक ढंग से डिवाइड नहीं है कोई भी कुछ भी काम कर रहा है मतलब क्रिमिनल पुलिस के साथ ट्रैफिक पुलिस भी है होम गार्डस भी हैं, सिविल पुलिस भी है सिक्योरिटी वाले भी हैं है, है। तो है। तो ने ने सिर पकड़ते हुए कहा अगर ये केस मुंबई में हुआ होता तो अब तक कब का सारा काम ही खत्म हो गया होता नैना ने, ने, ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा मैंने इन लोगों को बोला था की कॉलेज कैंपस में सुसाइड केस की डिटेल इन्फॉर्मेशन मुझे दे दो लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट भी मेरे पास नहीं पहुंची है और मजे की बात ये है कि इन लोगों के पास रिपोर्ट ना देने का कोई बहाना तक नहीं है नैना नैना आराम से विक्रांत ने नैना को समझाते हुए कहा इतना परेशान मत हो आराम से करो हमने इससे भी ज्यादा टफ सिचुएशन हैंडल किया है और हमने तब भी केस सॉल्व करके दिखाया था नैना ने फिर थोड़ा नरम होते हुए कहा हाँ एक चीज़ और पहले जब मैं स्पेशल टीम में नहीं आई थी तब मुझे ऐसा लगता था कि स्पेशल टीम के टीम मेंबर्स काफ़ी अच्छे होंगे उनके साथ काम करना काफ़ी चैलेंजिंग होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कुछ भी नहीं मतलब मेरी जो मुंबई वाली टीम थी वो इससे लाख गुने बेटर थी उनके साथ काम करने में जो मज़ा आता था ना इन लोगों के साथ काम करना उतना ही मुश्किल है ये लोग भी बहुत सुस्त हैं अरे जब मैं शुरू शुरू में स्पेशल टीम में आया था ना मुझे भी ऐसा ही फील होता था लेकिन फिर धीरे धीरे काम करते करते सब ठीक हो गया ये हर्षित अनुष्का हर्ष ये तीनों बहुत अच्छे हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं अभी कुछ दिन इनके साथ रहो तो तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा पता है शुरू शुरू में मुझे समझ में ही नहीं आता था कि कैसे काम करूं क्या डिसीजन लू लेकिन फिर जब एक बार में थोड़ा काम वगैरा करने लग गया और चीजें समझ में आने लगी तब सब कुछ आसान हो गया और वे भी विक्रांत ने नैना को पकड़कर खुद की तरफ खींचते हुए कहा तुम बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हो कम से कम, मैं तो हूं ना तुम्हारे पास मेरे पास तो कोई स्टार्टिंग में कोई ऐसा था भी नहीं जिसके साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकू अब तुम प्लीज ये बातें मत किया करो मुझे तकलीफ होती है नैना ने विक्रांत के आगे लज्जित होते हुए कहा उस टाइम अगर मुझे पता होता कि तुम अकेले न्यूजीलैंड वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो मैं तुम्हें, तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाती कभी भी नहीं अरे कोई बात नहीं इतना कहते हुए विक्रांत ने नैना के गालों पर किस कर लिया किसके बाद नैना ने फिर विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा लेकिन बेबी यू रूही का ये लड़की मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं है मैं उसकी गलती नहीं निकालना चाहती थी और ना ही उसे बात बात पर डांटना चाहती थी लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों अरे मैं समझ रहा हूँ शुरू शुरू में मैं भी उसे देख कर काफ़ी कन्फ्यूज़ था विक्रांत ने नैना के खूबसूरत चेहरे पर बड़े प्यार से अपनी उंगलियाँ फेरते हुए कहा थोड़ा टाइम दो तुम्हें खुद उसकी आदत लग जाएगी और फिर तुम्हें उसके साथ काम करने में मज़ा आने लगेगा वो तुम्हारी काफ़ी मदद कर सकती है ठीक है अगर तुम कहो तो नैना ने बिना मन के व्रांत से कहा फिर उसने आगे कहा मैं मैं जब भी उसे देखती हूँ तो मुझे वो तुरंत गोल्डन टॉम्ब वाला केस याद आ जाता है उसमें जो लड़की थी वो सेम इसी के जैसी थी ना आखिर दुनिया में बिल्कुल सेम चेहरे वाले दो इंसान कैसे हो सकते हैं <laughs> दुनिया में एक ही शक्ल के एक दो नहीं बल्कि सात इंसान होते हैं ऐसा मैंने सुना है विक्रांत ने हंसते हुए कहा और हाँ तुम चाहो तो रूही का डीएनए टेस्ट भी करवा सकती हो प्रूफ हो जाएगा कि ये बेबे नहीं है और ना उसकी बेटी मतलब उसका उस लड़की से कोई कनेक्शन नहीं है समझे तुम